शांति, शांति ओम, अहम रुद्रीसुच्चराम्य हम आईरस विश्व अहम मित्रा वरुणो भावे हर्म्य अहम अश्विनो भाव इस वेद ज्ञान की चर्चा में हम ऋग्वेद के दसवें मंडल के एक सौ पच्चीसवें सूक्त की चर्चा कर रहे हैं इस एक सौ पच्चीसवें सूक्त में जो विषय है सामान्य रूप से वाणी का विषय है वाक का विषय है इस उक्त में जो विषय है उसको वाणी का क्यों कहा क्योंकि इसका जो देवता है वो भी वाघाम है और इस मंत्र का ऋषि भी वाघाम है अर्थात जो बात कह रहा है कहने वाला उसी बात को प्रकाशित भी कर रहा है क्योंकि हमको वेद के बारे में एक बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए और हमने पहले भी इसको चर्चा में लिया है कभी कभी कोई बात बहुत कठिन लगती है लेकिन समझने में संस्कृत की दृष्टि से बड़ी आसान होती है और संस्कृत में हम जब यहाँ देवताओं के नाम लेते हैं तो हमको लगता है कि ये वस्तु के नाम हैं और इस नाम से किसी वस्तु का पता लगता है और इस वस्तु का पता लगने से हम कह देते हैं कि ये इस नाम का व्यक्ति इस नाम की वस्तु इस नाम का पदार्थ देवता है लेकिन संस्कृत में एक रहस्य समझने की बात है संस्कृत में भाषा को नित्य कहा गया है हमारे जो भाषा नित्य है वो कैसे नित्य हो सकती है हम तो रोज बोलते हुए देख रहे हैं बोलने के बाद नष्ट होते हुए देख रहे हैं हमको लगता है कि नष्ट हो गई यदि कोई चीज नष्ट हो जाती है तो फिर रहती नहीं जैसे कोई कोई चीज किसी वस्तु को हम किसी खेत में किसी जगह पर उगाते हैं यदि नहीं, वो बीज नष्ट हो जाए तो, तो दोबारा फलित नहीं हो सकता वो उग नहीं सकता लेकिन यदि पक कर झड़ जाए तो समाप्त तो दिखता है लेकिन समाप्त तो होता नहीं है तो वैसे ही जो कुछ हम बोल रहे हैं इसको एक और तरह से समझ सकते हैं यदि आप विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो आप एक बात जानते हैं कि ध्वनि का जो विस्तार है ये बहुत सूक्ष्म से लेकर बहुत उच्च स्तर तक है न तो व्यक्ति सूक्ष्म स्तर को पकड़ सकता है और ना व्यक्ति बहुत ऊंचे स्तर को पकड़ सकता है वो केवल एक मध्यम स्तर को पकड़ता है उसका नाप रहता है कि इतने डेसिमल का हमको पता चलता है इससे आगे नहीं पता चलेगा तो इसका मतलब होता है जब होती है ध्वनि तब भी हमको तो पता नहीं लगता क्योंकि वो सूक्ष्म है और ध्वनि यदि हमारे शक्ति और सामर्थ्य से ऊंची चली जाए तो भी पता नहीं लगता वैसे ही कोई चीज रूप की दृष्टि से बहुत सूक्ष्म हो जाए तो भी दिखाई नहीं देती है और कोई इतनी विस्तृत हो जाए कि हमको उसका कुछ पता ही नहीं चलता और चोर का तो भी दिखाई नहीं देती है तो सूक्ष्म होने पर भी दिखाई नहीं देती स्थूल होने पर भी दिखाई नहीं देती वैसे ही गंध की जो मात्रा है वो कितनी है क्योंकि गंध की मात्रा हर समय विद्यमान रहती है वातावरण में किंतु हमारी प्रतीति का आधार नहीं बनती हमारी प्रतीति का आधार तब बनती है जब उसके उसका कुछ घनत्व बढ़ जाता है उसकी एक निश्चित मात्रा जो हमारी ग्रहण शक्ति से पकड़ी जा सकती है तब हमारी समझ में आती है नहीं तो होने पर भी समझ में नहीं आती इसका उदाहरण आप समझ सकते हैं कुछ लोगों को कुछ चीजें बहुत जल्दी पता लगती हैं किन्हीं को गंध का बहुत पता रहता है कोई चीज को बहुत सूक्ष्मता से देख लेते हैं और विशेष रूप से जो साधना के उपासना के क्रम में आते हैं उनके यहाँ एक उदाहरण चलता है और वो उदाहरण है तन्मात्रा की सिद्धि जैसे भूत जो है वो पंच महाभूत पांचों तन्मात्राओं के मिश्रण से बने हैं, सूक्ष्म भूतों के मिलने से बने हैं यदि ये सूक्ष्म भूत पृथक पृथक हो जाएं, तो वो सूक्ष्म अवस्था में चले जाएंगे और वो जब सूक्ष्म अवस्था में चले जाएंगे तो हमारी इंद्रियों का विषय वो नहीं बन सकते जब वो हमारी इंद्रियों का विषय नहीं बन सकते तो फिर उनको हम प्रत्यक्ष कर सकते हैं या नहीं कर सकते ये तो ठीक है कि हम इन स्थूल गोलकों से उसका प्रत्यक्ष नहीं कर सकते लेकिन इंद्रियों का जो सामर्थ्य है वो है उन सूक्ष्म विषयों को भी प्रत्यक्ष करने का है तो इसलिए इंद्रियों से तनमात्राओं को प्रत्यक्ष कर लेते हैं जैसे कोई गंध तन को प्रत्यक्ष करना चाहता है तो आप कभी कभी देखेंगे कोई कहेगा चलो हम आपके हाथ में गुलाब की गंध उसने हाथ को छू दिया और आपके हाथ में गुलाब की गंध आ गई इसका अभ्यास करने से पता चलता है स्वामी ब्रह्म मुनि जी ने अपने साधना के पुस्तक में इस बात को लिखा है वो कहते हैं कि जब तन्मात्राओं की सिद्धि करते हैं तो जिस गंध की हमको सिद्धि करनी होती है पहले उस गंध को हम सामने रखते है और उस गंध का अनुभव करते हैं कि ये गंध हमारे लिए कैसी है धीरे धीरे हमको वो वस्तु समाप्त हो जाती है वस्तु हमारे सामने नहीं रहती है और हम चाहते हैं तो भी हम उसको प्रत्यक्ष कर सकते हैं हम उसको सूंघ सकते हैं हम सु करते हैं तो वो जो परिस्थिति पैदा होती है वो तनमात्रा को प्रत्यक्ष करने की स्थिति होती है तो उसी तरह से ये जो हम शब्द बोलते हैं और सुनते हैं तो हम समझते हैं कि ये नष्ट हो गया हम समझते हैं कि ये उत्पन्न हो गया तो ये उत्पन्न होना और नष्ट होना ये औपचारिक प्रयोग है मतलब इसके इसका वास्तविक प्रयोग है व्यक्त होना और अव्यक्त होना व्यक्त होने पर वस्तु दिखाई देती है तो उत्पन्न हो, होती है नहीं कहते अव्यक्त होने पर छिप जाती है तो नष्ट हो गई ऐसा नहीं कहते हम कहते हैं दिखाई दे गई और छिप गई तो उसी को हम दूसरी भाषा में कहते हैं कि ये उत्पन्न हो गई नष्ट हो गई उसी को हम कहते हैं ये जन्म हुआ ये मृत्यु हो गई लेकिन मूल चीज यही है कि वो अव्यक्त थी व्यक्त हो गई व्यक्त थी अव्यक्त दशा में चली गई तो इसलिए जब हम ये समझते हैं कि ये जो वाणी है ये उत्पन्न हो रही है ये उत्पन्न हो रही है ऐसा नहीं है ये अभिव्यक्त हो रही है ये अभिव्यक्त होती है इसको हम अपने शास्त्रों में चाहे व्याकरण में हो, दर्शन में हो, साहित्य में हो, इसका बहुत विस्तार से अध्ययन किया गया है वो इसलिए अंतिम जो निश्चय है वो उसका अभिव्यक्त होना है इसका प्रकट होना है तो जो वाणी है ये उत्पन्न नहीं होती बल्कि अभिव्यक्त होती है इस दृष्टि से इसको हम अनित्य वाणी कहते हैं जो अप्रकाशित है वो नित्य है अर्थात है तभी तो प्रकट हो रही है यदि ये, ये होती ही नहीं तो प्रकट कैसे होती चीज का अस्तित्व यदि बिल्कुल ना हो तो वो उत्पन्न नहीं हो सकता अपने यहाँ एक बहुत रोचक सिद्धांत है कि उसको कहते हैं सत्कार्य वो होना सत्ता का होना मतलब किसी चीज की सत्ता है तो वो प्रकाशित भी हो सकती है अस्तित्व है तो वो दिखाई भी दे सकता है और किसी का अस्तित्व ही न हो तो फिर उसका दिखाई देना क्या उसकी कल्पना भी संभव नहीं है इसलिए जब हम बात कहते हैं कि कोई चीज उत्पन्न हुई कोई चीज अभ्यक्त हुई कोई चीज अभिव्यक्त हुई तो उसका अभिप्राय होता है कि वो अप्रकाश से प्रकाश में आ गई तो वैसी प्रकार से जो शब्द है ये है सदा रहने वाला है और ये सदा रहने वाला होने से हम इसको उस परिस्थिति में जाके साक्षात करते हैं कर सकते हैं यह एक शब्द दो तरह से आप समझ सकते हैं तो संस्कृत भाषा में वैदिक भाषा में शब्द को ब्रह्म कहा गया है व्याकरण महाभाष्यकार कहता है शब्द प्रमाण का व्यम यद शब्द आह तद अस्माक्रमाण इस दुनिया में हम तो शब्द को प्रमाण मानते हैं बहुत सारे लोग इसको बड़ा विचित्र समझते हैं समझते ये भी कोई कहने की बात है, है क्यों शब्द प्रमाण को शब्द प्रमाण क्यों कहते हैं शब्द को ब्रह्म कहा गया है अर्थात ब्रह्म इसी से प्रकाशित होता है यह शब्द ब्रह्म है हम शब्द ब्रह्म की उपासना करते हैं व्याकरण में विशेष रूप से हमारे हरि के वाक्य पदीय में शब्द ब्रह्म की विशेष चर्चा है तो शब्द ब्रह्म है और ब्रह्म शब्द से प्रकट हो रहा है उससे अभिव्यक्त हो रहा है उससे पता लग रहा है तो शब्द ब्रह्म जो है वो नित्य है क्योंकि ब्रह्म नित्य है तो अब ये ब्रह्म का जो शब्द है वो शब्द ब्रह्म है जो ब्रह्म का शब्द है जो ब्रह्म नित्य है तो सोचने की बात है जो नित्य स्वयं है उसका गुण भी तो नित्य ही होगा ऐसा तो नहीं हो सकता कि ब्रह्म तो नित्य है और उसका शब्द अनित्य है ब्रह्म नित्य है उसका ज्ञान अनित्य है ब्रह्म नित्य है उसका स्वरूप अनित्य है ऐसा तो नहीं हो सकता जो नित्य है उसका शब्द कुछ नित्य है तभी तो सब नित्य है कहलाएगा तो शब्द जो है वो ब्रह्म क्यों कहा क्योंकि ब्रह्म का शब्द है और ब्रह्म का शब्द क्या है वेद का शब्द है तो इसलिए वेद को नित्य कहा वेद का ज्ञान नित्य कहा गया है क्योंकि ब्रह्म नित्य है और ब्रह्म नित्य है तो यह संसार क्या है ये संसार भी ब्रह्म की ही तो रचना है ब्रह्म का ही तो प्रकाश है अतः ब्रह्म ने इसके जो अव्यक्त स्वरूप था उससे इसके स्वरूप को व्यक्त कर दिया जब इसके स्वरूप को व्यक्त कर दिया तो इसका स्वरूप तो व्यक्त हुआ लेकिन इसके व्यक्त करने के सामर्थ्य से किसका स्वरूप व्यक्त होता है वो ब्रह्म का स्वरूप व्यक्त होता है बनाने वाले से वस्तु बनती है लेकिन बनाने वाले का ज्ञान भी तो प्रकट होता है बनाने वाले का ज्ञान भी तो प्रकाशित होता है तो इस तरह से वो प्रकाशित होता है जगत के माध्यम से वो स्वयं भी प्रकाशित होता है और जगत को भी प्रकाशित करता है उसी तरह से वाणी के माध्यम से वो प्रकाशित होता है और दूसरों को प्रकाशित करता है तो हम यहां पर कहते हैं कि वो अपनी वाणी से इस समस्त जगत को प्रकाशित कर रहा है इसको समझने के लिए एक बड़ा सुंदर शब्द है आपने संस्कृत में तो विशेष रूप से हिंदी में भाषा के प्रयोग में आप एक शब्द का प्रयोग करते हैं पद सामान्य रूप से पद शब्द को कहते हैं अब व्याकरण में जाएंगे तो जिसमें विभक्ति लगी होगी जिसमें प्रत्यय लगा होगा ऐसे शब्द को पद कहते हैं पाणिनी की भाषा में बोलेंगे तो सुपतिगतम पद जहा सुप और तिंग प्रत्यय संज्ञा या क्रिया के प्रत्यय लगे हैं उनको पद कहते हैं तो ये जो पद है ये इसके साथ एक शब्द का प्रयोग करते हो जो वाणी है इसको तो आप पद कहते हो जो शब्द है इसको तो आप पद कहते हो एक बात सोचकर देखो कि दुनिया में जो वस्तु है उसे आप क्या कहते हो दुनिया में जो वस्तु है उसे आप पदार्थ कहते हो अरे सोचने की बात है इसको आप पदार्थ क्यों कहते हो इसको पदार्थ कहने के पीछे हेतु क्या है कारण क्या है इसका नाम पदार्थ क्यों है बहुत आसान आप शब्द को आपने पद कहा था अब वो शब्द किसी को चीज को बताएगा तो नहीं तो यदि वो शब्द किसी चीज को बताए नहीं तो शब्द का मतलब क्या निकला अर्थ क्या निकला अभिप्राय क्या निकला उसका होने का कोई मतलब ही नहीं है परि अर्थ ही नहीं बनता तो जो शब्द आप बोल रहे हैं और वो शब्द जिस वस्तु को बता रहा है वो उस पद का अर्थ है सामान्य रूप से हम क्या समझते हैं अर्थ को पर्यायवाची शब्द समझते हैं पुस्तक किताब पुस्तक बुक ये पर्यायवाची शब्द है ये इसका अर्थ नहीं है पुस्तक तो जब हम हाथ में लेकर बताते हैं ये पुस्तक है तो जो पुस्तक शब्द बोलने से जिस वस्तु का बोध होता है वो पदार्थ है वो पद का अर्थ है अर्थात जो पद हमने बोला उस पद का वो अर्थ है इसलिए उसका नाम पदार्थ है तो ये पदार्थ जो है उसकी प्रती पदों से होती है शब्दों से होती है तो पदों से पदार्थ की प्रती होती है इसलिए परमेश्वर के जो पद हैं वो पदार्थ का परिचय कराते हैं या ये जो पदार्थ हैं संसार के ये उन पदों का परिचय कराते हैं वो पद किसके हैं वो ब्रह्म के हैं ईश्वर के हैं उस जगत के निर्माण करने वाले के हैं तो ये जो पद हैं और ये पदार्थ हैं इन दोनों के बीच में एक संबंध है आपको ये क्यों लगता है कि कोई दूसरी भाषा का शब्द अपने अंदर अर्थ को छिपाकर नहीं रखता जबकि संस्कृत भाषा का शब्द अपने अंदर अर्थ को छिपाकर रखता है क्यों? कि वो पद है वो पद तब तक व्यर्थ है जब तक उसका कोई विषय या अर्थ ना हो तो इसलिए वो पद जिस अर्थ को बताता है वो विषय वो वस्तु पदार्थ कहलाती है तो संसार में जितने भी पदार्थ हैं तो यह समझने की बात है कि उनका पद अवश्य होगा उनको बताने वाला शब्द अवश्य होगा और जितने भी शब्द हैं तो हर वेद का शब्द किसी अर्थ को या वस्तु को बताने वाला है तो वो उस पद का वो पदार्थ होगा तो ये पद और पदार्थ का जो संबंध है ये यदि अनित्य हो केवल बता आरोपित हो केवल ऊपर से रखा गया हो तो ये संसार व्यर्थ हो जाएगा क्योंकि यहाँ की जो वस्तु है उसको जानने का फिर कोई उपाय नहीं बचेगा कोई साधन नहीं बचेगा कोई तरीका नहीं बचेगा कि हम इन वस्तुओं को समझें तो हमारे पास ये जो पदार्थ शब्द हैं संस्कृत के जो वेद के शब्द हैं ये हमारे संसार के पदार्थों को बताने का कारण है तो संसार में जो पदार्थ हैं और वेद में जो पद हैं इन दोनों के बीच में संबंध होने से इन दोनों का कर्ता एक होता है ओ a uh -huh.